पातंजल योग प्रदीप समाधिपाद सूत्र चौंतीस संगति मैत्री आदि भावनाओं से निर्मल और प्रसन्न हुआ चित्त जिन उपायों द्वारा स्थिति को प्राप्त होता है उनका वर्णन अगले सूत्र में करते हैं यहां यह बात स्मरण रहे कि अगले सब उपाय केवल समाहित चित्त वाले उत्तम अधिकारियों के लिए है विक्षिप्त चित्त वाले मध्यम अधिकारियों को तो साधन पाद में बताए अष्टांग योग का ही आश्रय लेना होगा प्रक्षर्दन विधारणाभ्याम वा प्राणस्य अथवा कोष्ठ स्थिति कोठा में रहने वाली वायु को नासिका नासिकापूट द्वारा प्रयत्न विशेष से बाहर फेंकने और बाहर रोकने दोनों से मन की स्थिति को संपादन करें व्याख्या नासिका वायुर्नाशिकापुटाभ्या प्रयत्न विशेषादमनम प्रक्षर्जनम विधारण प्राणायाम ताभ्याम वनस स्थित व्यास संपादे व्यासभाष्य स्थित कोठा में रहने वाली वायु को विशेष प्रयत्न से बाहर वमन करने एकदम नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा बाहर फेंकने को प्रक्षर्जन कहते हैं उस बाहर वमन की हुई वायु को वहीं रोक देने को विधारण कहते हैं प्रक्षर्दन और विधारण दोनों प्राणायामों से मन की स्थिति को संपादन करें प्राणायाम के तीन भेद रेचक श्वास को नासिका छिद्रों द्वारा बाहर निकालना पूरक नासिका छिद्रों द्वारा श्वास को अंदर ले जाना और कुंभक श्वास को बाहर अथवा अंदर रोक देना में विस्तारपूर्वक बतलाए जाएंगे इस सूत्र में केवल दो भेद रेचक और कुंभक बतलाए हैं रेचक के लिए यहाँ प्रक्षर्जन शब्द प्रयोग हुआ है और उसकी विधि कोश स्थिति वायु को प्रयत्न विशेष से एकदम नासिकापूट द्वारा बाहर फेंकना बतलाई है यहाँ केवल बाह्य यह कुंभक बतलाया गया है और उसके लिए विधारण शब्द प्रयोग हुआ है यह प्राणायाम कपाल से मिलता जुलता है जिसकी सारी विधियाँ दो बत्तीस के विशिष्ट में सट कर्म के अंतर्गत बतलाई जाएगी यहाँ भी प्रसंग से उसकी दो प्रक्रियाएं लिखी जाती है प्रक्रिया नंबर एक केवल प्रक्षर्दन कृषि सुखासन से बैठकर कर मूलबंध और किंचित उड्यान बंध लगाकर नाभि को उठाकर कोष्ठस्थित वायु को दोनों नासिकापुट द्वारा वमन के भांति एकदम बाहर फेंक देना चाहिए बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहार की धोखनी के सजिश इस प्राणवायु को बाहर फेंकते रहना चाहिए बाहर बिना रोके हुए इसी प्रकार लोहार की धोखनी के सजिश इस प्राणवायु को बाहर फेंकते रहना चाहिए इसमें केवल रेचक किया जाता है पूरक स्वयं होता रहता है यह क्रिया बिना कुंभक के की जाती है आरंभ में इस प्राणायाम को इक्कीस बार अथवा यथा सामर्स्य करना चाहिए शनय सने, सने अभ्यास बढ़ावे प्रक्रिया नंबर दो प्रक्षर्जन विधारण ऊपर बतलाई हुई प्रक्रिया में पांचवे प्राणायाम पर अथवा इससे अधिक जितनी सामर्थ्य हो उसके तो पश्चात पूरे उड्डियान के साथ सांस को बाहर निकालकर बाहर ही रोक दे और किसी विशेष मंत्र की मात्रा से अथवा बिना मंत्र के जितनी देर सुगमता से रोक सके बाहर ही रोक दे यह एक प्राणायाम हुआ इस प्रकार तीन प्राणायाम करें भाष्यकार ने केवल बाह्य कुंभक बतलाया है इसलिए भाष्य के अनुसार युक्त विधि से प्रक्षर्दन अर्थात रेचक करते करते जब थक जाए तब विधारण अर्थात उड्डयान के साथ बाह्य कुंभक यथाशक्ति करें इस प्रकार कई बार करें अथवा प्रत्येक रेचक के पश्चात यथाशक्ति बाह्य कुंभक करे कई टीकाकारों ने कुंभकवाचक विधारण पद से पूरक का भी ग्रहण करके रेचक पूरक कुंभक प्राणायाम के अर्थ किए हैं जितना विस्तारपूर्वक वर्णन साधन पात्र के पचासवें सूत्र में किया गया है इसके अनुसार उपरयुक्त प्रक्रिया नंबर दो में बतलाए हुए तीन प्राणायामों में बाह्य कुंभक के पश्चात पूरक करके आभ्यंतर कुंभक करें